Uh, arihi चरणकमल चिन्मकर भक्तजनमान श्रवास श्रीरामचंद्रा विश्वसर्ग विसर्गा नवलक्षित कृष्णाख्यम परम धाम जगद्धाम बोधाय शिष्य संतापहिणे सच्चिदार श्री चरणार में समर्पित करने के लिए श्री श्यामा के श्री चरणार में चलें ऐसा लगे कि वो हमारे नेत्रों के सामने ही विराजमान हैं और हम उन्हें निहार कर अपने हृदय के भाव उनके श्रीचरणों में समर्पित कर रहे हैं इस भाव से ही भावित तो होकर हम सब पहले श्यामा की मधुमेह स्तुति करें उसके बाद गोपी गीत के पावन पवित्र प्रसंग में अपने चित्त को लगाए पहले श्यामा जू की मधुमय स्तुति कृपारूप सौ yes. yes. ira devi ki jay kripa You yeah. know. Yeah. मा साधन भजन का तो बल नहीं है साधनहीन हूं केवल तुम्हारी कृपा के आश्रित ही जीवन जीता चला जा रहा हूं तुम्हारे गुणों को गाता हुआ जीवन भर रहा हूं इसी आशा में इसी चाहत में कि आपने जैसी अनोखी कृपा इस सदमों के सरदार पर की हैं बस आपकी कृपामयी करुणामयी दयामयी दृष्टि सदा यू ही बनी रहें हमारी चित्तवृत्ति हमारे आराध्य के चिंतन में सतत ही बनी रहें यही आपके चरणों में हमारी बारंबार प्रार्थना है जीवन श्री प्रिया प्रीतम के युगल पावन पवित्र चरणारविंदों में साष्टांग दन्नवत प्रणाम परमादरणी प्रातस्मरणी अनंत समलंकृत श्री सदगुरुदेव भगवान के युगल पावन पवित्र चरणार विंदों में बारंबार प्रणिपात हमारे जीवन धन श्याम सुंदर की रसवर्धनी गाथा से अनुराग रखने वाले भक्तवृंद एवं मातृशक्ति आप सभी भी हमारे सांवरे सलों ने सरकार के ही अनेकानेक आकारों में विराजमान हैं ये संपूर्ण आकृतियाँ उन्हीं की ही निहार करके आप सबके भी पावन चरणों में मैं बारंबार वंदन करता हूँ आओ हम सबका जीवन रस से भर जाए आनंद से भर जाए उल्लास से भर जाए इसलिए भगवान की रसवर्धनी गाथा में अपने चित्त को डूबोएँ आज विज्ञान के युग में लोगों ने जाने क्या क्या बनाना सीख लिया बड़े बड़े विमान बना लिए चंद्रमा और मंगल पर जाने का यान भी बना लिया वहां तक भी गति होने कर ली भौतिकता में यह जगत बहुत दूर तक गमन कर गया है आधुनिक आधुनिक यंत्र बना लिए हैं किंतु यदि देखा जाए तो ये कला या जगत भूलता जा रहा है जिस कला का नाम है सुख बनाने की कला पैसा बहुत एकत्रित कर रहे हैं नाम यश वैभव हम बहुत एकत्रित करते चले जा रहे हैं किंतु यदि मानो भूलता जा रहा है तो सुख बनाने की कला भूलता जा रहा है आनंद बनाने की कला भूलता जा रहा है और भगवान की कथा से हमको यही सीखने को मिलेगा कि हम अपने जीवन को सुखी कैसे बनाएं जीवन को आनंद से कैसे भरे प्रारब्ध के आधार पर आपके हमारे जीवन में विपत्ति संपत्ति आती जाती रहेगी यदि हम भगवान की कथा से अपने जीवन को रंग देंगे तो विपत्ति संपत्ति पर भी हमारे जीवन में कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है अमर एक महात्मा बड़ा सुंदर प्रयोग करते थे भगवान की कथा जो आप अभी सुनोगे वो करेगी क्या हमारे जीवन में यम वई श्रूयमाणायाम कृष्णे परम पुरुषे भक्तिरुत्प्यते पुंस शोक मोह भयापह जब हम सब भगवान की कथा श्रवण करेंगे तो ये भगवान की कथा जब हमारे कर्ण कुहरों से अंतक कर्ण में जाएगी तो ये भगवान की कथा हमारे अंतकर्ण में जाकर प्रारंभ प्रकट करेगी भक्ति को और जब हमारे अंतकर्ण में भक्ति आ जाएगी तो तीन काम होंगे तीन काम कौन कौन से होंगे आप लोग सजग होकर के इसको सुनिएगा दुनिया में बहुत सारे लोग भूत में जीते हैं आप उनसे कोई चर्चा करने लगो तो तुरंत व भूत की चर्चा सुनाने लगेंगे गुजरात में एक स्थान है जहाँ हमारे संत शिरोमणि पूज श्री डोंगरे जी महाराज वहाँ रहे नर्मदा के तट पर उस महापुरुष के श्री चरणों में अनंत श्रद्धा होने के कारण मेरे मानस में आया कि उस दिव्य स्थान का दीदार करना चाहिए दर्शन करना चाहिए जिस मंदिर पर उन्होंने कई वर्ष गुजारे नर्मदा के तट पर ये शरीर वहां गया उस मंदिर के महंतस जी से मुलाकात हुई शायद अभी उनका वो शरीर नहीं है महान जी महाराज से जब चर्चा होने लगी तो महान जी महाराज ने बहुत पुराने पुराने एल्बम निकाल कर रख दिए कि यहां राष्ट्रपति भी आए प्रधानमंत्री भी आए अमुक अमुक आए लगभग मुझे लगता है आधा पौन घंटा ये शरीर उन महापुरुष के समीप रहा किंतु तो उनके मुखारविंद से एक वाक्य भी हमने भगवत संबंधी चर्चा नहीं सुनी वह केवल भूत की चर्चा में ही लगे थे यहां ये हुआ यहां ये हुआ यहाँ ये हुआ, यहां ये हुआ। मुझे लगा इस महापुरुष को भूत लग गया है ध्यान रखिएगा कहीं ये भूत हमारे जीवन में तो नहीं लगा हुआ है अधिकतर लोग चर्चा करो तो भूत की चर्चा सुनाने लगते हैं पहले हमारा जीवन ऐसे था पहले हम ऐसे थे पहले हम ऐसे थे नारायण इस भूत की चर्चा से कुछ हमको मिलेगा क्या अगर आप भूत को वर्तमान में लाकर के स्थापित करोगे तो आपका जीवन मरघट बन जाएगा अगर मरघट बनाने से अपने जीवन को बचाना है तो सजगता रहेगी जब आपका चित्त भूत काल में जाने लगे वहीं उसको रोक दो अच्छा कई लोग भूत की चर्चा नहीं करते तो भविष्य की चर्चा करते हैं आज तो हमारे पास सब कुछ है पता नहीं कल महंगाई बहुत बढ़ रही है ऐसा हो रहा है ऐसा हो रहा है ऐसा हो रहा है पता नहीं क्या होगा उनसे जब भी चर्चा करो तो भविष्य के भय से भरे हुए हैं अगर आप भविष्य का भी बहुत ज्यादा चिंतन करोगे तब भी आपके जीवन भय से भर जाएगा इसलिए भविष्य का भी बहुत ज्यादा चिंतन नहीं करना चाहिए जिस परमात्मा ने हमें आपको खाने के लिए उदर में भी व्यवस्था की थी पेट में भी व्यवस्था की थी जब हमारे आपके मुख में दांत नहीं थे तब दुग्ध की व्यवस्था उसने कहां से की तो क्या अब वह व्यवस्था करने वाला नहीं है जरूर करेगा इसलिए भविष्य की ओर ज्यादा अपना चित्त ले जाओगे तो भय से भर जाओगे अच्छा कई लोग भूत और भविष्य की चर्चा भी नहीं करते तो वर्तमान में किसी न किसी व्यक्ति के राग से रंगे रहते हैं मोह से रंगे रहते हैं ममता से भरे रहते हैं ये जो ममता है ना हमारी मम का भाव ये मेरा है ये मेरा है ये मेरा है, ये मेरा है। ये ममता भी आपके जीवन में दुख देगी जिन जिन को आपने अपना बनाया है वही तुम्हें रुलाएंगे जिन जिन के साथ आपने संबंध जोड़ा है वही तुम्हें बेचैन बनाएंगे तो तीन बातों पर ध्यान देने लायक भूत की ओर हमारा मन न जाए भविष्य की ओर हमारा मन गमन न करे और वर्तमान में किसी से राग द्वेष न करें। ये कहने से तो काम बनने वाला नहीं कि हमारा मन भूत में नहीं जाएगा भविष्य में नहीं जाएगा या किसी से राग नहीं करेगा अगर ये तीन काम आप करना चाहते हैं तो भगवान की कथा सुने जब हम सब भगवान की कथा सुनेंगे प्रविष्ट कर्ण रंधे न स्वाम भाव सरोम ये भगवान की कथा जब हमारे कष्ट कर्ण कोहरों में प्रविष्ट होगी तो जन्म जन्म के जो कलमस हैं जन्म जन्म के जो पाप हैं उनको धो देगी और जब पाप धुल जाएंगे हमारा चित्त निष्पाप बन जाएगा तो भक्ति आ जाएगी भगवान की भक्ति माने भगवान से प्रेम हमारे महाराजा श्री कहते थे ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसके चित्त में भक्ति न हो किंतु कोई तन का भक्त है कोई परिवार का भक्त है कोई पैसे का भक्त है कोई राष्ट्र का भक्त है कोई न कोई किसी न किसी का भक्त बनकर बैठ गया है इन सब भक्तों को जो भक्ति आपके चित्त में सबके प्रति है उसको निकाल कर जो भगवान से प्रेम करा दे उसका नाम भगवत कथा है दिए की लौ से दिए की लौ जलती है जो दीपक दे दीप्यमान है प्रकाशमान है वही दीपक दूसरे दीपक को जला सकेगा जो दीप बुझा हुआ पड़ा हुआ है वह दीप दूसरे दीप को नहीं जला पाएगा ऐसे ही जिसके चित्त में भगवत भक्ति है वैष्णवजनों का साथ करोगे तो आपके जीवन में भी भक्ति आ जाएगी प्रेमियों का साथ करोगे तो आपका भी हृदय प्रेम से भर जाएगा राग से भर जाएगा संग का रंग बहुत चढ़ता है आपने पहले कभी मुहावरा सुना होगा कि जैसा करोगे संग वैसा चढ़ेगा रंग वायु देवता यदि उद्यान का संग करके बगीचे का संग निकल करके निकलता है तो सुगंध लेकर निकलता है और वही यदि गटर का संग करके निकलता है तो गंदगी लेकर निकलता है जिसका उसने संग किया वही रंग उसके जीवन का हो गया वही ढंग उसके जीवन का हो गया तो हम यदि चाहते हैं कि हमारा चित्त भगवत प्रेम से भर जाए तो जो भगवत प्रेम में रंगे हुए लोग हैं भक्त हैं उनका संग करें यदि हम लौकिक जगत में उन ऐसे महापुरुषों का संग न पा पाएं तो आओ कथा के माध्यम से हम गोपियों का संग करें शरद पूर्णिमा की धवल रात्रि है आओ हम सब करके के ईश्वरात्रि में गोपांगनाओं का संग करें गोपियों का संग करें आपको यदि संकोच ना हो गोपी बनने में तो गोपी बन करके गोपांगनाओं के साथ मिल जाओ और उनके साथ दिल से दिल मिलाकर के हृदय से हृदय मिलाकर गोविंद को पुकारो हमारे प्रीतम को पुकार बहुत प्रिय है जो जितने प्यार से पुकार पाता है प्रीतम हमारा उसके उतने ही पास होता है अगर परमात्मा का सामीप्य चाहिए तो परमात्मा को पुकारना सीखना चाहिए और पुकार में भी एक पीड़ा होनी चाहिए केवल वह कंठ के द्वारा उच्चरित पुकार न हो वह पुकार हृदय के द्वारा हो एक गोपांगनाएं ऐसी साधिकाएं हैं कि परमात्मा को खोज खोज कर हार गई हैं ऐसा कोई स्थान नहीं है जहां इन्होंने गोविंद को खोजा ना हो ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिससे गोविंद को पूछा ना हो मोर से इन्होंने पता पूछा है पपीहा से इन्होंने पता पूछा है कोयल से इन्होंने पता पूछा है सब से पूछ पूछ कर हार गई हैं और सच में परमात्मा के मिलने का सबसे श्रेष्ठ साधन यही है कि जब जीव साधन कर करके हार जाता है और कहता है कि अब हमारे जीवन में साधन करने का सामर्थ्य नहीं है अब अपने हम पुरुषार्थ से प्रीतम आपको नहीं पा सकती हमारे जीवन में जितना बल था जितना पुरुषार्थ था सब का प्रयोग किया किंतु हम हार गए और गोपांगनाओं की यही दशा है गोपांगनाओं ने पहले तो अकेले अकेले खोजा है और बाद में श्री किशोरी जी को साथ लेकर के खोजा है ध्यान देने लायक बात यही है साधन में केवल अपने पुरुषार्थ पर बल देकर यदि खोजते रहोगे तो प्रीतम कभी नहीं मिलेगा किंतु पुरुषार्थ छोड़कर के श्यामा की शरण ग्रहण करके ये भक्ति स्वरूपा है प्रेम स्वरूपा है इनकी चरण शरण ग्रहण करके हमारी पुकार में श्री श्यामा की पुकार सम्मिलित तो हो जाए जान जाना उसी दिन श्याम सुंदर हमें मिल जाएंगे और ये गोपियां जो गोपनशीला हैं आज तक जिन्होंने अपने प्रेम को छुपाया है कभी इन्होंने अपने प्रेम को छपाया नहीं है आज भी प्रेम को छपाने के लिए नहीं बोल रही हैं, ये छुपाने के लिए ही बोल रही हैं गोपांगनाओं ने जिस समय गोविंद को पुकारा और सच में यदि देखें तो परमात्मा हमसे दूर नहीं है हमारे समीप ही है हमारे एक संत कहते थे खूब जाना है कि अनजान बने बैठे हो आप में आप पर्दा ढके बैठे हो वो तो आप हमारे समीप ही मुझे पता है इतने समीप हो इतने समीप हो कि हमारे सांसों की स्वर लहरी को भी आप श्रवण कर सकते हो आपसे समीप इस दुनिया का कोई व्यक्ति नहीं है जितना आप हमारे समीप हो किंतु आप हमें मिल नहीं रहे और गोविंद को प्रकट करने के लिए इन गोपांगनायों ने एक बात प्रयोग की कल में गुनगुना रहा था इन गीतों को यह गोपी गीत प्रारंभ हुआ है जयति तेदिकम से जयति शब्द से आज मैं सुबोधनी पढ़ रहा था श्री बल्लभाधीश के वाक्य शैली का प्रयोग श्री ने एक बड़ी अनोखी बात कही क्रिया का जब भी प्रयोग किया जाता है तो अंत में किया जाता है जैसे जाता हूं यह क्रिया है कोई भी बोलेगा तो ये नहीं कहेगा कि जाता हूं मैं बोलेगा मैं जाता हूं क्रिया का प्रयोग लास्ट में किया जाता है किंतु ये जयती क्रिया है और गोपांगनाओं ने इस जयत रूपी क्रिया को प्रारंभ में ही प्रयोग कर दिया इस प्रयोग के पीछे कारण क्या है धन्य है हमारे ये संतप प्रवर ये भगवान ही अपने भावों को बताने के लिए आचार्य रूप में प्रकट हो जाते हैं आचार्य कोई दूसरा नहीं है भगवान ही हैं। अपने रहस्य को प्रकाशित करने के लिए क्योंकि भगवान अपने रहस्य को कैसे प्रकाशित करे तो आचार्य बनकर प्रकट हो गए गोपांगनाएं ये श्रुति रूपा हैं स्मृति रूपा हैं कोई सामान्य गोपियां नहीं है तो ये जो सामान्य गोपियां नहीं है श्रुति रूपा गोपियां हैं वह मानो ये जयति शब्द का प्रयोग करके क्योंकि यहां से अपने जीवन का मंगलाचरण कर रही हैं मंगलाचरण में जय शब्द का प्रयोग कर रहे हैं कि हमारा जीवन मंगल से भर जाए मंगलाचरण किया ही इसलिए जाता है गति ज्ञान प्राप्ति के लिए हमारे जीवन में गति आए हमारे जीवन में ज्ञान आए हमारे जीवन में लक्ष्य की प्राप्ति हो इसलिए मंगलाचरण किया जाता है जी जय है मानो ये जो मंगलाचरण में कर रही हूं जो गीत में गा रही हूं इस गीत में मुझे विजय मिले और गोपियों की विजय क्या विजय है गोपियों की विजय यह है कि उनके सामने प्रीतम उनके प्रकट हो जाएं। अगर प्रीतम हमसे दूर है तो हम हारे हैं और प्रीतम हमारे नेत्रों के साथ सामने हैं तो हम जीते हैं हमारे पास संपत्ति बहुत हो सुविधाएं बहुत हो यश प्रतिष्ठा बहुत हो किंतु हमारा प्यारा ही हमारे पास न हो तो यह प्रतिष्ठा किस काम की वैभव किस काम का यश किस काम का आपने देखा होगा आपके जीवन में जब आहलाद आता है आनंद आता है कोई वस्तु अच्छी लगती है तो लगता है हमारा प्रेष्ट होता और ये खाता तो बहुत आनंद में होता कोई वातावरण आपको भाता है तो अपने प्रेष्ट की याद आ जाती है जहां अपने को सम्मान सुविधा संपत्ति मिलती है तो लगता है सम्मान सुविधा का संपत्ति का भोगने वाला प्रीतम यदि होता हमारे समीप तो और आनंद होता तो गोपांगनाओं की यदि विजय है तो निश्चित रूप से विजय तो इस कारण से है गोविंद मिल जाए उनको तो विजय की प्राप्ति के लिए जय की प्राप्ति के लिए श्याम सुंदर को प्राप्त करने के लिए और जानते हैं जय कहां मिलती है गीता में बड़ा सुंदर प्रयोग है यत्र योगेश्वर कृष्ण यत्र पार्थो धनुर्धर तत्र श्री वहीं श्री होगी वहीं विभूति होगी वहीं विजय होगी तो मानो परमात्मा हमारे दृष्टि के विषय बन जाए इसलिए जयति शब्द का प्रयोग करके कहती हैं कि तब ये तुम्हारा ब्रजा ये ब्रज जन्मना आदिकम जयती वैसे तो ब्रज धातु गमन करने अर्थ में है गति अर्थ में है ब्रज गतौ ये जब से इस ब्रज का आपके साथ संबंध हुआ यह तुम्हारा ब्रज है कल मैंने निवेदन किया था कि संबंध बन जाने से अगर गरीब से गरीब व्यक्ति का संबंध किसी अमीर से हो जाता है तो वह गमी गरीब नहीं होता अमीर हो जाता है हमने कई बार देखा है बड़े आदमी का चपरासी भी सामान्य व्यक्ति को क्या गिनता है क्या प्रधानमंत्री से यदि प्रदेश के मुख्यमंत्री मिलने के लिए जाएं तो प्रधानमंत्री का नौकर कह देगा अभी बैठो अभी मिलने का समय नहीं है अपना कार्ड दो मैं वहां देख के आता हूं जब समय मिलेगा तब बता दूंगा अब प्रधानमंत्री का भी सेवक आपके मुख्यमंत्री को कुछ नहीं गिनता है क्यों नहीं गिनता है कारण क्या है उसका संबंध बड़े से हो गया है इस ब्रज की सचमुच में हमारे ब्रजवासी तो कई बार मस्ती में होकर कहते हैं जानते नहीं हो हम हैं बड़े गौरव में कहते हैं जानते नहीं हो अरे हम वैकुंठ को लेकर करेंगे कहा हम ये बैकुंठ को लेकर स्वर्ग को लेकर हम क्या करेंगे बोले क्यों तुम्हें नहीं चाहिए बोले जानते नहीं हो हम वृंदावनवासी हैं हम ब्रजवासी हैं गौरों से चित्त भर जाता है तो ये जो आपका ब्रज है आपके कारण इसकी जय जयकार हो रही है और मैं निवेदन करूं आपको एक बहुत अच्छे विद्वान महाराज एक संत हुए धर्म सम्राट स्वामी कृपात्री जी महाराज उन्होंने शब्द का बड़ा रसीला अर्थ किया मुझे बहुत अच्छा लगा वो अर्थ तीर्थों में काशी की बड़ी महिमा है श्रुतियों में ये वर्णन मिलता है काश्याम मरणान मुक्ति काशी में पापी से पापी व्यक्ति भी यदि मर जाए काशी में पापी से पापी व्यक्ति का भी यदि मरण हो जाए तो उसको मुक्ति मिल जाती है अधम से अधम व्यक्ति भी यदि काशी में मर जाता है तो उसे मुक्ति मिलती है क्योंकि भगवान शंकर उसे तारक मंत्र देकर मोक्ष दे देते हैं तो तीर्थों में काशी की बड़ी महिमा किंतु तो उससे ज्यादा महिमा बढ़ गई सब्रज की क्यों ब्रज की महिमा उससे ज्यादा कैसे मर, बढ़ गई काशी में तो केवल मरने से मुक्ति मिलती है और ब्रज की विशेषता में बताऊं ब्रज की विशेषता तो ये है या मौजी धरती ब्रज में जन्म हो जाए किसी कीड़े मकोड़े का भी और वह कीड़ा मकोड़ा कहीं दूर चला जाए मनुष्य का भी मानो जन्म हो जाए और जन्म मिलने के बाद वह कहीं दूर जाकर चला जाए कई ब्रजवासी ऐसे होते हैं हमको कितने चतुर्वेदी विदेशों में मिलते हैं दुबई में तो हमारे चतुर्वेदी भरे हुए हैं वहां दुबई में जितने अधिकतर सीए हैं हमारे सब मथुरा के हैं अब जन्म तो ब्रज में हो गया किंतु कार्य वसात उनको जाना पड़ा जैसे यहां हवेली में भी कई ब्रजवासी हैं मुख्य पुजारी जी हमारे मुख्य गोस्वामी जी भी ब्रज के हैं तो ब्रज में जन्म हो जाए फिर कहीं भी महाराज ये शरीर चला जाए किंतु उसको मुक्ति से कोई रोक नहीं सकता है वो दुनिया के किसी भी कोने में चला जाए उसको मुक्ति तो वैसे तो ब्रजवासी कहते मुक्ति हमको चाहिए ही नहीं मुक्ति नौन सिखारी लागे किंतु उसका जन्म यदि वहां हो गया है तो फिर मुक्ति के लिए उसको कोई आयास प्रयास करने की जरूरत नहीं है ब्रज की महिमा अच्छा जन्म भी ना हुआ हो हमारे जैसे पामर भटकते हुए लोग ब्रज में पहुंच गए और श्री किशोरी जी की कृपा से निवास स्थान मिल गया अब ये शरीर कोई ब्रज में नहीं पैदा हुआ किंतु ब्रज में पहुंच गया रहने के लिए तो ब्रज में रहने को भी मिल जाए तब भी मोक्ष मिलेगा कुछ वर्षों के बाद रहने के बाद शरीर कहीं दूसरी जगह भी पूरा हो जाए तो कोई घबराने की बात नहीं और इतना भी ना हो सके तो कोई मानो भ्रमण करने के लिए ब्रज में गया हो और ब्रज में प्राणांत तो हो जाए गया तो तो तीर्थयात्री था चौरासी कोस की परिक्रमा लगाने के लिए गया था ब्रज दर्शनार्थ गया था और शरीर पूरा हो गया तब भी मुक्ति निश्चित ही है अगर उसके घर वाले उसको घर भी ले आए उसके शरीर को तब भी कोई घबराने की बात नहीं और शरीर भी न पूरा हो शरीर दुनिया में कहीं भी क्यों ना पूरा हो जाए किंतु उसके घर वाले आकर के ब्रज में उसका संस्कार कर दे तब भी उसको मोक्ष मिल जाएगा तो काशी में तो केवल मरने से मुक्ति मिली और हमारे ब्रज में जन्म से निवास से मरण से संस्कार से ये चार प्रकार से मुक्ति देने वाला यह ब्रज है ये क्यों ऐसा ब्रज जन्म हो गया है कि तब जन्मना तुम्हारे जन्म के कारण वैसे तो इस ब्रज की पहले भी जय जयकार थी ऐसा नहीं कि ब्रज की जय जयकार नहीं थी ब्रज की पहले से भी महिमा थी तुम्हारे आने से और अधिक जय जयकार हो गई किंतु गोविंद हे दईत हे दयासिंधो भले इस सब्रज की दुनिया में जय जयकार हो रही हो किंतु तो हमारी तो पराजय हो रही है हमारी तो हार हो रही है मैंने तो सर्वस्व आव के चरणों में समर्पित कर दिया है तो धृता सवाह लोग तो वाणी से कह देते हैं कि हम तुम्हारे हैं और तुम उन्हें अपना लेते हो हमारे तन में हमारे मन में हमारे धन में अरे कहां तक कहें गोविंद हमारे प्राणों में केवल आपका अधिकार है तो धृतासवह आसवह प्राण हमारे प्राणों में रमण करने वाले हमारे प्राणेश्वर हमारे जीवनेश्वर हमारे सर्वेश्वर देखो तो सही इस ब्रज का केवल आपके साथ संबंध बन गया कि तुम्हारा बन गया तो इसकी जय हो गई और हमने तो सर्वस्व आपके चरणों में समर्पित कर दिया किंतु तो हमारी तो पराजय हो रही है तो हम विचिन्नवते हम तुम्हारी होकर के सर्वस्व दान करके श्याम सुंदर अब इस दुनिया में आपके अतिरिक्त हमारा कोई नहीं है न पति है न बेटा है न बेटी है न घर है न द्वार है जिस दिन आपने वेणु बजाई थी और इस कर्ण करों पर आपकी वेणु नाद सुनाई पड़ी थी उसी दिन मैंने सर्वस्व छोड़ दिया था गोपांगनाओं ने भाव प्रणय गीत में निवेदित कर चुकी हैं सब बता चुकी हैं मईव विभोरहति भवान गदितुम न संसम संत्यज सर्व विषयां तव पाद मूलम हमने घरद्वार छोड़ा सही किंतु तो हमारे में क्या सामर्थ्य था कि मैं छोड़ सकती बड़े बड़े महात्मा अमलात्मा ज्ञानींद्र मुनी परिवार की ममता का परित्याग नहीं कर पाते हमने आपके चरणों के सहारे छोड़ा है ये श्री चरण ही आपके संबल हैं आपके सहारे हैं हम तो दुनिया से हारे हैं अब केवल तुम्हारे हैं दुनिया में हमारा कोई नहीं आपके अतिरिक्त तोही धृता सवाहा और त्वाम विचिन्वते हम तुम्हारी होकर के तुम्ही को ही खोज रही हैं अब खोज भी दुनिया में कोई दूसरी नहीं है हमारी दुनिया में कोई चाहत भी हमारी अब दूसरी नहीं है कि दूसरा कुछ हम चाह रही हो आपकी ही चाहत है हमारे चित्त में अब कोई चाहत दूसरी नहीं है और यह सब कमाल तुम्हारी आंखों का है तुम तो चोर हो ही तुम्हारी आंखें भी चोर हैं सच में प्रेम की गति बड़ी अटपटी होती है हमारे जीव गोस्वामी जी महाराज तो कहते हैं अहिरेव प्रेमणा गतिर श्याप कुटिला गतिश्या अहिरेव गतिश्याद अहिमाने होता है सर्प आपने कभी सर्प को यदि चलते हुए देखा होगा तो उसकी गति का आपको कोई स्मरण आ जाएगा वो कभी सीधा नहीं चलता है जब भी उसको चलना होता है तो इधर ऐसे ऐसे ऐसे टेढ़ा मेढ़ा चलता है उसको सीधा चलना नहीं आता ऐसे ही प्रेमी लोग भी सीधी बातें नहीं करते कभी तो प्रेम से भरी हुई इतनी सरल बातें करते हैं कभी टेढ़ी बातें करते हैं वैसे तो हमारे श्री बल्लभाश का मानना तो ये है कि प्रत्येक श्लोक को बोलने वाली अलग अलग गोपी हैं। पहली गोपी सात्वी राज सात्विक राजा स सा है इसने अपने भाव कह दिए दूसरी गोपी जो बोलेगी अभी भाव ये सात्विक तामस सा है अलग अलग भावों को हमारे श्री बल्लभा ने दर्शाया है इसलिए इन श्लोकों का दोनों एक दूसरे के साथ संबंध नहीं लगता है कि जो भाव पहली गोपी ने कहा था या पहले कहा गया था उसी को आगे बढ़ाया जाता मानो एक टोली ने अपनी बात कहकर के मौन धारण किया तो दूसरी गोपी बोलने लगी कि आप चोर हो और आप चोर ही नहीं चोरों के सरदार हो और चोरों के सरदार भी आपको क्या कहा जाए हमारे एक महात्मा हुए मसूदन सरस्वती महाभाग वो तो बड़ा रसीला भाव कहते हैं कि भूल करके कभी वृंदावन मत जाना क्यों हमारे पुराने संत तो ये कहते थे कि वृंदावन की सीमा के पास में एक संत खड़े रहते थे पथिकों को आने वाले पथिकों को मना करते थे ओरे पथिकवा मत जइयो वृंदावन की ओर ये हमारे संत कहते हैं मायात पांथाहा पति भीम रथ्या इस नदी के तट पर यमुना नदी के तट पर या भीमा नदी के तट पर कभी मत जाना मायात पांथाहा पति भीम रथ्या कुमारक कोपी नील वर्ण अगर कहीं दुर्भाग्य तुम्हारा वृंदावन की ओर ले भी जाए और तुम पहुंच जाओ तो कोई यदि मुरली की ध्वन सुनाई पड़े तो मैं उधर मत देखना कोई तमाल नील वर्ण का बालक यदि नजर आ जाए तो उसको मत देखना वो बालक करता क्या है नितंब बिंबे जैसे आप सिन्ना जी के दर्शन करते हो ना तो एक कमर में हाथ है एक ऊपर हाथ है तो ये करता क्या है अपने हाथ कमर में रखा है नितंब बिंबे नंबर वन का धूर्त है धूर्त समाकर्षति चित्त वित्तम यह धूर्त करता क्या है ये दुनिया के जितने चोर होते हैं जेब काटेंगे या धन चुराएंगे तो हाथ लगाएंगे बिना हाथ के तो जेब कटेगी नहीं धन का अपहरण होगा नहीं किंतु ये चोरों का सरदार ऐसा है चोरों का सरदार की कला को बताऊं मैं ये जो सबसे कीमती धन है चित्त रूपी वित्त यह अपनी आंखों से चुरा लेता है हाथ लगाने की जरूरत नहीं पड़ती है दूर तमाकर्षति चित्त वित्तम चित्त रूपी वित्त को आंखों से खींच लेता है आंखों से चुरा लेता है एक बार यदि उसकी आंख से आंख लगी तो आपका चित्त आपके हाथ में नहीं रहेगा एक वृंदावन में नई नवेली बहू आई उसकी सास ने सिखाया कि बावरी, अगर इस वृंदावन में शांति से रहना है तो एक काम करना किसी की पायल सुनाई पड़े तो उधर देखना मत बीणू सुनाई पड़े तो उधर सुनना मत सामने आकर हंसने लगे तो आंख खोलना मत नहीं तो घर के काम की नहीं रहोगी मरद सास की बात उस बहू ने स्वीकार तो की और ये श्रीमान जी हमारे तलाश में रहते थे वृंदावन में कई कौन सी नवई नवेली बहू आई है क्योंकि जितने पुराने हैं वो तो इनके अपने गाने गीत गाने वाले हैं जितने साधक बन गए इनकी ओर खिंच गए उनको बांध कर रखने की जरूरत इनको नहीं है ये नए नए जीव की तलाश में रहते हैं जिस जीव ने कभी भगवान की ओर देखा ना हो कभी निहारा ना हो उसको खींच लिया जाए हम अपनी ओर वो महाराज सज करके श्रृंगार करके यमुना के कूल पर गई जल भरने के लिए और जल भर रही थी तब तक श्रीमान जी ने मधुर ध्वनि बजा दी जो महाराज मधुर मधुर मुरली बाजी तो उसके कानों का संस्पर्श उस ध्वनि से हुआ तो भूल गई सास की बात और हाथ से घड़ा छूट गया आधा जल से भरा हुआ घड़ा गड़, छूट गया यमुना में बहने लगा तब तक एक चतुर सखी दौड़कर आई कहा सुनती हो कहा भजी जाओ घरे ये क्या सुन रही हो मुग्ध होकर के घर भगो सुनती हो कहा भजी जाओ घरे बिद जाओगी नैनन के बानन सो अभी आप देख रही हो ना सुन रही हो जो कानों से अभी कानों की मधुर ध्वनि सुनोगी बाद में सोचोगी बजाने वाला कौन है तो जो आंख खोलकर सामने देखोगी तो तीर चलाता हुआ नजर आएगा और पता है कौन से तीर चलाता है वो नैनन के तीर चलाता है विध जाओगी नैनन के बानन सो नैनों के बाणों से विध जाओगी घायल हो जाओगी सखी एक निवेदन है कुल कान जो आपनी राखनी चाहो यदि अपने कुल की मर्यादा रखना चाहती हो कुल कान जो आपनी राखनी चाहो दई राखो अंगूरी दो कानन में अगर अपने कुल की मर्यादा बचाकर रखना चाहती हो लोग कहेंगे कि अमुक गोप की बधू इसको साड़ी पहनकर चलना नहीं आता है कहां इसका उत्तरी दुपट्टा गिर जाता है कुछ पता नहीं चलता है तुम्हारे कुल की मर्यादा नष्ट भ्रष्ट हो जाएगी जिस दिन तुमने इसको निहारा और इसकी आंखों का बाण लगा तुम्हारे चित्त में तो घायल हो जाओगी सच में दूरत समाकर सी चित्त वित्तम महापुराण में प्रथम स्कंद में हमारे भीष्म पितामह ने ठाकुर को चोरों का सरदार ही कहा कि कहा कन्हैया एक बात कहूं 90 साल की आयु थी श्री श्री श्याम सुंदर के शिव विग्रह की जब महाभारत युद्ध हुआ गीता का उपदेश जब श्याम सुंदर ने दिया तो उस समय श्री विग्रह की 125 सौ पच्चीस वर्ष धराधाम में रहे ना, तो 90 वर्ष की आयु थी हमारे कन्हैया की उस समय श्याम सुंदर क्या कर रहे हैं भीष्म पितामह ने कन्हैया की आंखों को देखा बोले सच कहें ये तुम्हारी जो बचपन की चोरी की आदत थी उस उम्र तक नहीं गई घर में चोरी करने को तो कोई चलता है किंतु आप रणांगन में भी चोरी कर रहे थे रणांगन में चोरी कर रहे थे क्या चोरी कर रहे थे कन्हैया ने पूछा पितामा से बोले जितने सैनिक खड़े थे ना विपक्ष में कौरव पक्ष वाले सैनिक खड़े थे उनको मंद मंद मुस्कुरा करके होता क्या था सच बताएं ये श्रीमान जी चाबुक लेकर के बैठ करके ऐसे मुस्करा करके रथ चलाते थे कि बेचारे सैनिक देखने लगते थे इनकी मुस्कान इनके पीताम्बर की फहरान इंग उनके घुंगराले बाल और सैनिक जब इनको देखने लगते थे तो पांडव पक्ष वाले उनको मार देते थे तो बोले जितने ये विपक्ष के सैनिक मरे मैं सच कहूं दूसरे किसी ने नहीं मारा सब सबको आपने मारा आपकी मुस्कान ने मारा भवद आयुषा आपने उनकी आयु का हरण कर लिया आंख की तिरछी चितवन से आपने आंख से उनकी आयु का अपहरण कर लिया और हमारा यह है बड़ा नटखट बड़ा विलक्षण है इसकी मुस्कान हमारे ब्रज में ब्रज की एक परंपरा है ब्रज की परंपरा ये है जब काहू छोरा को विवाह हो तो वाकी मैया अपनी बहू को और छोरा को लेकर दर्शन कराने बाके बिहारी के आवे तो हाथ रस की एक सास अपनी बहू को लेकर के आई और बांके बिहारी के दर्शन करा रही थी किंतु सास की खोपड़ी में तो दुनिया भर को बोझा वो जल्दी से दर्शन की और भागी दरवाजे पर निकल कर गई मुड़कर देखा तो बोले बहू नहीं आई तो महाराज तुरंत गई और बहू का हाथ पकड़कर बोली क्यों चलती क्यों नहीं है उसने कहा माँ ये चलने दे तब तो मैं चलू ठाकुर जी को निहार कर कहा ये चलने दी तब चलू तो बोले क्या बात है बोले आंख की इशारा से कहता रुको यहां तो सास ने हाथ पकड़ करके महाराज खींचा और खींच करके ठाकुर जी को कहा पांच वर्ष का बूढ़ा हो गया किंतु पुरानी आदत नहीं गई ये बहू को तो रोकता है और सास को रोकता ही नहीं है बहू को कहता है तू रुक जा और सास की ओर देखता भी नहीं है और महाराज जो हाथ पकड़ कर खींच करके चली मंदिर के दरवाजे पर गई देहली बहुत ऊंची थी वो बहू बार बार मुड़ मुड़ करके ठाकुर जी को निहारना चाहती थी उसकी दृष्टि नहीं पड़ी और दहली में जो पैर लगा धड़ाम से गिर गई और वही उसके प्राण निकल गए वहां से फिर निकल कर नहीं जा पाई क्योंकि एक बार जो इनकी दृष्टि का विषय बन जाता है वो फिर इनका ही हो जाता है जो इनके समीप पहुंच गया तो गोपांगनाएं मानो कह रही कि श्याम सुंदर आप चोरों के सरदार हो और ऐसे चोरों के सरदार चोर लोग महाराज चाहे जितने पहरे में सामग्री रखी हो चाहे कितने सुरक्षित स्थान पर रखी हो चोर यदि चुराना चाहते हैं तो चुरा ही लेते हैं तो तुमने भी चुराया है सरदु दास साधु जात सत सरस जो दर सी मुसा देखो भाई सज्जन पुरुष जो चोर चोरों की क्वालिटीयां कई प्रकार की होती हैं कई चोर ऐसे होते हैं कि सज्जन साधु पुरुषों का माल नहीं चुराते तीर्थ में चोरी नहीं करते कहते भाई तीर्थ में चोरी नहीं करेंगे हम साधु पुरुषों का सामान नहीं चुराएंगे भक्तों का नहीं चुराएंगे मैं एक बार बेंगलोर से कोलहापुर जा रहा था सच्ची घटना सुना रहा हूं तो गाड़ी पहले वो मीरज तक आती थी कुछ दिन पहले ही उसकी गति बढ़ा दी गई थी कोल्हापुर तक कर दिया कर गया था तो यात्री केवल मीरज तक ही थे पूरे डिब्बे में मैं अकेला मुझे लवशंका लगी तो मैंने सोचा कि कोई तो है नहीं मैं लवशंका करके तब तक आ जाता हूं तो हमारे थैले में ठाकुर जी भी थे और ठाकुरानी भी थी ठाकुरानी माने लक्ष्मी जी ठाकुर जी का चित्र था और हमारे श्री गोपाल जी थे ठाकुर जी मैं महाराज उधर गया तब तक, तक एक चोर हमारे थैले को ऐसे लेकर जा रहा था जैसे उसी के बाप का हो मैंने खोला तो हमने सोचा थैला तो मेरा ही है सोचा एक रंग का दूसरा भी थैला हो सकता है तो हमने कहा कि जब तक देखने जाएंगे तब तक तो ये चला जाएगा तो मैंने थैला पकड़ लिया तब तक हमारा ट्रेन धीमी हुई वो कूदना चाहता था थैला लेकर तो हमने झटका दिया तो इधर गया चाकू निकाला तो चाकू पकड़ ली मैंने और ये घटना घटी तब तक अटेंडेंट आ गया कंबल आदि देने वाला व्यक्ति हम पकड़ कर रखे थे हमने कहा पुलिस को बुला पुलिस को बुलाया गया बुलाने के बाद मैंने उसको कहा कि ग्यारह हजार रुपया तुमको मैं दूंगा किंतु तो मेरी प्रार्थना है आज के बाद चोरी कभी मत करना उसने कहा महात्मा जी आप जितना इसमें सब माल दे दोगे तब भी मैं चोरी करना नहीं छोड़ूंगा और एक बात बताऊं 11000 में हमको क्या मिलेगा ये सब मामा लोग ले जाएंगे पुलिस वालों को बोला ये मामा लोग ले जाएंगे मेरी प्रार्थना है आप एक पाई देना मत मैंने पहली बार ऐसा चोर देखा पुलिस वाले उसको मारने लगे क्यों ऐसा बोलता है बोले बात सच्ची है उसने एक बात और भी जो हमें कही जो मैं बताना चाहता हूं उसने कहा यदि मुझे पता होता कि महात्मा का थैला है तो मैं चुराता नहीं मुझे तो पता ही नहीं था सामान रखा था मुझे लगा कि कुछ उसमें है इसलिए चुरा लिया तो मुझे लगा कि महाराज है तो चोर सही किंतु ईमानदार चोर है किंतु ये जो हमारे ठाकुर जी ऐसे चोर है ईमानदार चोर नहीं है क्यों भाई शरद उदाशय माने देखो शरद माने शरद ऋतु में ऋतुओं में सबसे पवित्र ऋतु शरद ऋतु काल की दृष्टि से शरद ऋतु बड़ी पवित्र है शरद उसे और इतना ही नहीं शरद ऋतु में सरोवर में अब देखो जल से बने तीर्थ भी सरोवर भी पवित्र होते हैं काल पवित्र स्थान पवित्र और साधुजात माने सज्जन पुरुष के सज्जन कुल में उत्पन्न होने वाला कमल साधुजात्मा सज्जन पुरुष सज्जन कुल अब कमल का कुल तो सज्जन है ही है तो देखो सरोवर शरद ऋतु पवित्र सरोवर का जल पवित्र और उत्तम कुल में उत्पन्न होने वाला कमल पवित्र उसकी भी शोभा को जो चुरा लेता है अर्थात उसकी भी संपत्ति को सरस जो दर सरस सर मरे, सरसी जो दर उसके भी जो उधर से मुसादृशा मुस धातु चोरी अर्थ में है जो मुस्कान शब्द है आप लोग मुस्कान बोलते हो मुस माने चुराना ही होता है कान माने मर्यादा जो आपकी कुल की मर्यादा को चुरा ले उसका नाम मुस्कान है तो इन्होंने क्या किया कि उत्तम काल में उत्तम तीर्थ में जल में उत्तम कुल में उत्पन्न होने वाले कमल में उसमें भी जो श्री शोभा थी उसको श्रीमान जी ने दृशा महाराज मुषा अपनी दृष्टि से चुरा लिया हाथ भी लगाने की जरूरत नहीं पड़ी अपनी दृष्टि से जिसने महाराज चुरा लिया हो आप इतने कुशल हो चोरों के सरदार कि सरोवर के मध्य में कमल के पराग का अपहरण जैसे भ्रमर कर लेता है वैसे तुमने उसकी श्री शोभा को भी चुरा लिया हे सूरतनाथ ये नारायण सूरतनाथ जो संबोधन है ठाकुर जी के लिए देखो मैं निवेदन करूं संबोधन का प्रयोग बड़े समझदारी से करना चाहिए जो संबोधन आप अपनी पत्नी को करो वही माँ को करने लगोगे तो अच्छा लगेगा वो व्यवहार के अनुकूल नहीं होगा जो पत्नी का संबोधो संबोधन होना चाहिए वो मां का संबोधन कभी नहीं हो सकता है और भगवान के एक हजार नाम तो आप लोग जानते ही हैं विष्णु सहस्र नाम में एक हजार नाम है किंतु तो कौन सा नाम कहां रखा जाता है उसकी भी बड़ी महिमा है भगवान के जितने भी नाम हैं, ये कौन सा नाम कहाँ रखा जा सकता है उसकी बड़ी महिमा तो ये जो सूरतनाथ संबोधन गोपांगनाओं ने दिया है इसका अर्थ जितने रहस्यात्मक ढंग से प्रकट किया है हमारे श्री बल्लभाधीश ने उतना रहस्यात्मक ढंग से किसी टीका कारण ने नहीं किया है बहुत रसीला प्रयोग है अब आप सुबोधनी पढ़ोगे तो पाओगे अब इसको ज्यादा मैं नहीं खोल सकता हूं एक बात ध्यान दीजिए मैं बिल्कुल इसको ऊपर की दृष्टि से बोल देता हूं आप रहस्यात्मक समझ लेना सूरत माने होता तो है सुष्टु रतक और ये प्रयोग किया जाता है पृष्ठ के लिए प्रीतम के लिए एक निवेदन करूं जो काम कला में प्रवीण है उसका नाम सूरत है आप काम कला में प्रवीण हो और मानो काम कला के जो प्रवीण लोग हैं उनके भी स्वामी हो तो जब आप इतने कुशल हो काम कला के प्रवीण हो जानकार हो तो हम तो तुम्हारी अशुल्क दासिका हैं वैसे शास्त्र का नियम तो यह है कि स्त्री का बध नहीं किया जाता स्त्री बध करने योग्य नहीं है और निवेदन में और भी आप लोगों को कर दू स्त्री के ऊपर कभी हाथ भी नहीं उठाना चाहिए जिन परिवारों में स्त्रियों का सम्मान नहीं होता उनके घर में लक्ष्मी नहीं रहती है उनके घर से लक्ष्मी रूठकर चली जाती है ये लक्ष्मी रूपा हैं, गृह स्वामिनी है तो जिन पर हाथ नहीं उठाया जाता जिनका बध नहीं किया जाता आप तो शास्त्र विधि की जानकार हैं। मैं स्त्री होने के साथ साथ आपकी बिना मोल की दासी हूं अशुल्क दासिका कर हमारे श्री वल्लभा ने बड़ा रसीला किया है एक निवेदन करूं कल भी मैंने यह सांकेतिक भाषा में तो निवेदन किया था जो वित्त लेकर काम करता है ये जितने सेवक होते हैं सेवक का प्रेम स्वामी के साथ नहीं होता उसको अपने परिवार के साथ होता है वो तो पैसे के लिए काम करते हैं हमने देखा है हमारे कई घरों में एक हमारे महाराजी के शिष्य हैं उद्योगपति उनके घर में मैंने देखा कि एक नौकर बचपन में आया था उनके घर में उनको उन्होंने बेटे जैसे पाला उसको भोजन बनाना सिखाया गाड़ी चलाना सिखाया ऑफिस का काम सिखाया अंग्रेजी बोलना सिखाया बिहार का कहीं का था बच्चा जब वो लगभग 22 तेईस साल का हो गया घर का सदस्य था हमारा बड़ा प्रेम था क्योंकि हमको भोजन बना के भी खिलाता था ले भी जाता था गाड़ी भी चलाता था तो कई बार एकांत में जाकर रहना होता था तो उसी को ले जाते थे एक बार गया तो मैंने पूछा कि वो कहां चला गया बोले कह के तो चला गया था कि मैं छुट्टी में जा रहा हूं किंतु तो अभी पता चला है कि हमारे ही मोहल्ले में दूसरे के यहां काम कर रहा है और ये बताकर के वो मा, माताजी रोने लगी हमने कहा क्या हो गया बोले मैंने उसको इतना प्यार दिया था इतना प्यार दिया था कि शायद इतना प्यार अपने बच्चे को मैं नहीं करती थी उसने कभी कहा होगा कि पगार बढ़ा दो मैंने पगार बढ़ाई नहीं तो हमें छोड़कर चला गया तो ध्यान रखिएगा जो सेवक वित्त लेकर के काम करते हैं उनकी दृष्टि स्वामी से पर नहीं होती है उनकी दृष्टि वित्त पर होती है धन पर होती है उनके जो प्रेमास्पद हैं वो तो परिवार के लोग हैं वो जिनके लिए धन कमा रहे हैं जिनके लिए अर्जन कर रहे हैं पत्नी है पुत्र है परिवार वाले लोग हैं किंतु जो बिना मोल के ही बिना पैसे के काम कर रहे हैं जो सेवक जन है भाई अपने मंदिरों में यदि कोई सेवक आ जाए भगवान का भक्त संतों के पास कितने ऐसे सेवक होते हैं कि धन भी देते हैं तन से सेवा भी करते हैं उनका कोई दूसरा प्रेमास्पद नहीं है, दूसरा हेतु नहीं है उनका तो गोपांगनाओं ने बिल्कुल स्पष्टम स्पष्टम कह दिया कि हे जीवन हे सर्वेश्वर हे प्राणेश्वर हे सुरतनाथ हम तुमसे कुछ पाने के लिए प्रेम नहीं कर रही हैं कि तुम प्रगट हो जाओगे तो हम कुछ मांग लेंगे कि हमको ये दे दो हमको ये दे दो हमको ये दे दो मानो बता रही है कि हम तो तुम्हारी निष्काम भक्ता हैं। आज तक हमने संसार की कोई बात तुमसे मांगी नहीं और संसार की कोई वस्तु हमको चाहिए नहीं हमको तो केवल आपका दीदार चाहिए दर्शन चाहिए और मुझे पता है कि आप बरद हो बरद माने बर देने वाले जो रक्षा करने वाले हाथ थे जो जीवन देने वाले हाथ थे आज वो हत्या करने में कैसे प्रयुक्त हो गए अच्छा श्याम सुंदर आप ही बताओ मधुर मधुर वेणु बजा करके घर द्वार छोड़ा देना मीठी मीठी बातें करके चित्त को लुभा लेना प्रेम भरी चितवन से निहार निहार करके जगत से राग छुड़ा देना और जब कहीं मन न लगे तुम्हारे बगैर कहीं कल न पड़े कल माने शांति न मिले कहीं केवल तुम ही को चाहें और उनको बुलाना बन में और बन में बुला करके उनको वहीं छोड़कर चले जाना क्या यह बद करना नहीं है अरे ये भी एक बद करने का तरीका ही है ये भी मार देने का ही तरीका है किंतु कन्हैया ये आप बरद हो बर देने वाले हो आप ये काम मत करो हमारे महर्षि ने तो एक बड़ा रशीला भाव व्यक्त किया है यहां पर मैं आज सुन रहा था तो हृदय गदगद हो गया वो तुम्हारा जैसे बरस, बरसाते हैं जैसे मेघ बरस रहे हों ऐसी रसभरी बाणी हम तो कई बार उनको सुनते रहते हैं और ऐसा लगता है जैसे लीला का दर्शन करते हुए सुना रहे हों महारि ने कहा कि जिन लोगों के यहाँ बलि परंपरा है ना तो मानो बकरे को बलि देना हुआ तो जिस बकरे को बलि दी जाती है अथवा हमारे कई बंधुओं में ऐसी परंपरा है कि अमुक अमुक पर पर हम नाम नहीं लेंगे उनको बकरे की बलि दी जाएगी तो जिस बकरे की बलि देनी होती है उस बकरे को खिलाया भी खूब जाता है उसकी रक्षा भी खूब की जाती है कुत्तों से बचाया जाए दुष्टों से बचाया जाए तो जो बार बार रक्षा की जाती है बार बार बचाया जाता है उसका उद्देश्य जीवन देना नहीं होता उसको उसका उद्देश्य तो यही होता है कि अमुक समय आएगा उस समय इसकी बलि दे दी जाएगी इसको मार दिया जाएगा तो श्याम सुंदर ने कि आपने भी हमारी जो रक्षा की बार बार आपने जो हमें बार बार बचाया क्या उसका भी उद्देश्य यही था क्या गोपांगनाओं ने स्तुति श्लोक में रक्षा के स्थान बता दिए विश जलाप्यद व्याल राक्षसाद वर्ष मारुताद वैद्युता नलाद कहां कहां से श्याम सुंदर ने रक्षा की है विश जलाप्यद विश्व वाले जल से जो भर गया था सरोवर अर्थात काली हृदय कालीह से आपने काली नाग को निकाल करके हम ब्रजवासियों की रक्षा की आप लोगों ने श्रीमद भागवत महापुराण सुना होगा तो पता चलेगा उस काली हृदय में जो काली नाग रहता था उसके कारण जल इतना जहरीला हो गया था कि आकाश से उड़ने वाला पक्षी भी अगर वह सरोवर के ऊपर से निकले काली हृदय से निकले तो वहीं गिर जाता था मर जाता था वहां के चारों तरफ के वृक्ष झुलस गए थे उसके जहर के कारण तो श्याम सुंदर मुझे बिहार है हम ब्रजवासियों की रक्षा के लिए आप उस काली हृदय में भी छलांग लगा गए और सच में जब ठाकुर जी काली हृदय में छलांग लगाए थे तो ब्रजवासियों की जो दशा हुई थी वो आप कभी पढ़ोगे तो रो पढ़ोगे वो बाबा तो काली हृदय में ही घुसने वाले थे किंतु दाऊ दादा कन्हैया के प्रभाव को जानते थे इसलिए उनको समझाकर रोका सोदा मैया तो बार बार मूर्छित हो जाती थी अपने जीवन को भी आपने विपत्ति में डाल करके हम ब्रजवासियों की रक्षा की और इतना ही नहीं ब्याल राक्षसा उस अगासुर से हमारी रक्षा की और इतना ही नहीं आपने मेरे ऊपर कैसी कृपा की वह कुपित होकर के मेघों को लेकर वर्षा कराने आया था बिजली तड़प रही थी मेघ गरज रहे थे किंतु आपने श्री गिरिराज जी महाराज को उठा करके हम लोगों की रक्षा कर ली एक दिन नहीं सात सात दिन तक आप उठाकर रखे कई लीलाओं को तो महाराज बाद की लीलाओं को भी इन्होंने अभी गा दिया वृषभासुर का भी वध किया नहीं ठाकुर जी ने किंतु वृषमासुर के बद की भी चर्चा इन्होंने कर दी तो हमारे श्री बल्लभा कहते हैं ये त्रिकाल दर्शनी है इनको बाद की भी घटना पता है कौन कौन सी घटना घटने वाली है तो जो भूत में घटनाएं घट गट गई हैं उनका तो गान किया ही किया इन्होंने और जो भविष्य में घटना घटने वाली हैं उनका भी गान कर दिया विश्व तो आपने विश्व चारों तरफ से भैंस को बचाया है आप तो ऋषभ हो श्रेष्ठ हो ते रक्षिता मुहू आपके द्वारा हम बार बार रक्षित हैं ये सच कहें तो हमारे शरीर में जो प्राण हैं, वो आपके द्वारा ही प्रदत्त हैं रक्षित हैं आज यदि हम जीवित हैं आज यदि हमारे प्राणों में संचार हो रहा है तो केवल आपकी कृपा के कारण आप न होते तो निश्चित रूप से हमारा जीवन नहीं होता और श्याम सुंदर एक सत्य जितनी भी विपत्तियां थी सब बाहर की विपत्तियां थी विष की विपत्ति वर्षा की विपत्ति किन्तु एक अब हमारे अंतकरण की विपत्ति आ गई है अंतकरण की विपत्ति आ गई है मारा जो काली नाग के द्वारा जो जहर था वो तो शरीर को जलाता और लोगों को दिखता कि शरीर जल रहा है किंतु ये जो तुम्हारी विराग्नि है ये अग्नि लोगों को दिखती नहीं है किंतु हमारे अंतकरण में ये तुम्हारी विराग्नि है ये विराहाग्नि जल पड़ी है। और ये विराहाग्नि हमको जला रही है ये भी विष के समान ही हमको मार रही है जैसे आपने पहले रक्षा की थी मोहर दोबारा आप उसी प्रकार से रक्षा करो इस विराहाग्नि को बुझाने के लिए केवल एक साधन है कि आप प्रकट हो जाओ और मैं जानती हूं कि आप साक्षात पर ब्रह्म परमेश्वर हैं और हमारे अंत करण में लगी हुई अग्नि को जानते हैं इस भाव को महाराज इन गोपांगनाओं ने इस श्लोक के माध्यम से व्यक्त किया है न खलु नंदनो भवान अखिल दे अंतरात्म खन सार्थितो विश्वगुप्त सख उदयवांग तो कुले खलु निश्चय गोपांगनाओं के जीवन का यह निश्चय है दुविधा में गोपियां नहीं बोल रही हैं गोपांगनाओं को ऐसा नहीं लगता कि जो हमारी जानकारी है वह है दुविधा भी नहीं है बिल्कुल निश्चयात्मिका वृत्ति है उनकी निश्चयतात्मिका वृत्ति होने के कारण कहती हैं कि भगवान आप गोपी का नंदन नहीं है ये नंदन नहीं है तो कन्हैया ने कहा कि यदि नंदन नहीं है तो हम कौन हैं? बोले अखिल दे अंतरात्म दृक्त ये जितने शरीरधारी हैं ना ये शरीरधारियों के अंदर जो बैठा हुआ दृष्टा है वह तुम हो देखो भाई ध्यान रखने लायक बात इसमें कि ये हैं जो निर्गुण निराकार है वो किसी काम का नहीं है आप कहोगे किसी काम का क्यों नहीं है अग्नि व्यापक है किंतु तो जब तक वह अग्नि प्रगट नहीं होती तब तक उससे भोजन बनेगा किस काम की अग्नि है वो अग्नि आपके भोजन बनाने को आपके शीत को निवारण ठंड को समाप्त करने के लिए सामर्थवान होती है तब जो प्रगट हो जाती है यह जो निर्गुण निराकार परमात्मा है इससे कुछ नहीं होता है जैसे के जो बिजली है अब गाय काटने वाली मशीन में बिजली जाती है कि नहीं जाती है जाती है आप जरा ध्यान देना ये सूर्य चोर को भी प्रकाश देता है साधु को भी प्रकाश देता है ईमानदार को भी प्रकाश देता है ये सूर्य देवता ये नहीं कहते कि हम चोर को प्रकाश नहीं देंगे हम हत्यारे को प्रकाश नहीं देंगे वो किसी को निषेध नहीं करते कुछ भी वह तो टुकुर टुकुर करके देखते रहते हैं तो ये जो ब्रह्म है ना निर्गुण निराकार इसके सामने कोई रोता रहे बिलकता रहे करंदन करता रहे उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है अगर महाराज वो शरीरधारी हो जाए सीनाथ जी के रूप में प्रकट हो जाए ठाकुर कृष्ण के रूप में प्रकट हो जाए तो तो निश्चित रूप से वह करुणा से भर जाएंगे जो शकुण सगुण साकार विग्रह है वही हमारे आप सब के काम का है वही हमारे जीवन की विपत्ति हरण करेगा वही हमारी पीड़ा हरण करेगा तो ये गोपियां कहती हैं कि आपको निर्गुण निराकार व्यापक ब्रह्म ही हो दृष्टा ब्रह्म ही हो अगर आप हमारी यशोदा मैया के लाला होते तो हमको रोते हुए नहीं देख पाते क्योंकि चाहे कितना बड़ा अपराध हो जाए चाहे कितना बड़ा गलत से गलत काम हो जाता था और ये गोपियां यशोदा मैया के पास में जाकर के मैया के पैर पकड़ कर मैया मुझसे गलती हो गई आज के बाद कबूँ ऐसी गलती ना करेंगी मुंह को क्षमा दे दो अपराधी को दंड क्षमा किया जाए तो मां हृदय से लगा लेती थी रोते हुए देख करके बोले तुम यदि ये सोदा मैया के लाला होते तो निश्चित रूप से इतनी देर से हम रो रही हैं कुछ मां का अंश कुछ तो आता अरे मां हमारी इतनी करुणा से भरी कृपा से भरी दया से भरी क्षमा से भरी और उसका लाला इतना कठोर नहीं हो सकता है उसका कार्य इतना कठोर नहीं हो सकता उसके हृदय में तो करुणा होती तो आज हम समझ गई नखलु खलु गोपीका नंदनो भगवान आप निश्चित रूप से गोपी का नंदन नहीं हैं संपूर्ण शरीर धारियों में जो दृष्टा के रूप भी में विराजमान परमात्मा है वही हैं ब्रह्म है तो ये साकारवान हम क्यों दिख रहे हैं गोपांगनाओं ने कहा मुझे पता है बिखन है। सक उदेवान तो विश्वगुप्त सख उदयवांग सातवताम कुले आप गोपी के लाला नहीं हो आप हमारे कुल में गोप कुल में उत्पन्न नहीं हो सातम तो कुले आप तो यदुवंश में पैदा हुए हो हु। और कैसे पैदा हुए हो बोले ये भी बात हम जानती हैं वो ब्रह्मा है ना बिखन सारथी वो ब्रह्मा ने जब देखा और मूल भागवत में वर्णन भी है कि पृथ्वी में जब अत्याचार दुराचार पापाचार फैल गए तो पृथ्वी बिचारी दुष्टों के दृप्त दुष्ट के महाराज बोझ को नहीं सह पाई और ब्रह्मा जी के पास भी गई तो ब्रह्मा जी महाराज गाय को लेकर पृथ्वी को लेकर के तत्र गत्वा जगन्नाथम देव देव जाकर के इन्होंने परमात्मा को पुकारा तो उस परमात्मा को पुकारा उस परमात्मा ने कहा कि आप लोग चिंता मत करो वसुदेव गृह साक्षात भगवान पुरुष वसुदेव के साक्षात घर में परम पुरुष परमात्मा प्रकट होंगे तो मानो ब्रह्मा के द्वारा जो की गई प्रार्थना थी उसकी प्रार्थना से आप प्रकट हुए हैं खे उदयीवान का महारि ने हमारे ऐसा रसीला अर्ध कर दिया बोले आप पैदा नहीं हुए हो आप मां के गर्भ से नहीं आए हो खे उदयीवान आकाश से टपक पड़े हो अगर तुम्हारे मां बाप होते किसी मां के उदर में रहे होते तो किसी मां किसी स्त्री की पीड़ा तो समझ सकते जो स्त्री की पीड़ा नहीं समझ पा रहा है वह क्या स्त्री के गर्भ से जन्मा होगा निश्चित रूप से आप प्रगट हुए हो आप पैदा नहीं हुए आप प्रगट हुए हो खे उदेई वामी एक हमारे महर्षि ने और भी बड़ा रसीला अर्थ किया है मैं सुनाऊ आपको ये भी बहुत प्यारा अर्थ है महर्षि हमारे कहते हैं गोपिकाओं ने कहा गोपियों ने नखल गोपिका नंदन आप गोपिका के लाला नहीं हो आप नंदन हो तो नंदन है इसका अर्थ क्या हुआ काशी में वाराणसी में आज भी एक गली है उस गली का नाम है नंदन साहू की गली तो वहां नंदन साहू नाम के एक बैस से रहते थे किसी ब्राह्मण को पता चला कि बैस से बड़े उदार है उनको कुछ धन चाहिए था अपनी कन्या के ब्याह के लिए तो जब नंदन सेठ के पास में लेने के लिए गए तो नंदन सेठ ने कहा कल आना तो फिर कल गए तो बोले एक सप्ताह के बाद आना अभी व्यवस्था नहीं हुई ऐसे छह महीने तक उनको दौड़ाया वो ब्राह्मण भी कोई हठीले ही रहे होंगे नहीं तो शास्त्र की ये नीति है कोई आपके यहां लेने के लिए आए कुछ मांगने के लिए तो नीतिकार कहते हैं स्पष्ट मना मत करो कि हम नहीं देंगे तो क्या करें बोले कार्य विलंबश्च कार्य को विलंब कर दो कि आज नहीं कल आना कल नहीं परसों आना तो लेने वाला समझ जाएगा कि इसका देने का मन नहीं है तो अपने आप नहीं आएगा अथवा अन्य वार्ता मांगने आने वाला जो दिखे राजेश जी जो जान जाओ फ्री फंड का काम करवाता है तो फोन जब आए तो कहो कि अभी नहीं कल हम बात करेंगे अभी टाइम नहीं है तो बुरा भी नहीं मानेगा वो अन्नमुखी वार्ता का भी प्राय मानो कोई घर में मांगने आया और आप पत्नी पर नाराज होने लगो तो समझ जाएगा कि सेठ जी का भी मूड ठीक नहीं है अभी मांगेंगे तो मिलेगा नहीं अन्नमुखी वार्ता अपने आप वो समझ जाएगा ये नीति के प्रयोग हैं आपको ना नहीं करना पड़ेगा और काम बन जाएगा वो दो चार बार आएगा सोचेगा यहां से मिलेगा नहीं तो व्यापारी लोग इस बात को जानते हैं जो कुशल व्यापारी होते हैं वो ऐसे ही प्रयोग करते हैं स्पष्ट मना भी ना करें और काम भी बन जाए तो व्यापारी थे वो यही प्रयोग किया उन्होंने किंतु पंडित जी बड़े विद्वान थे उन्होंने छह महीने के बाद कहा कि सेठ जी मैं जानता हूं आप नहीं दोगे तो नंदन सेठ ने कहा क्यों नहीं दूंगा कैसे आप जान गए बोले आपका नाम बता रहा है हमारा नाम बता रहा है कि नहीं देंगे बोले हां आपका नाम बता रहा है अब नंदन लिखो तो आदो नकाराहा आदि में नकार परतो नकाराहा उसके बाद नकार नंदन लिखोगे तो नाम से प्रारंभ होगा आदो नकाराहा परतो नकाराहा मध्य दकारेण हतो नकारा अथवा मध्य नकारेण हतो दकारा मध्य में एक दातो है नंदन में मध्य में एक दातो है किंतु उसके ऊपर भी एक ना चढ़ा हुआ है जिसके नाम में तीन तीन नकार जिसके नाम में तीन तीन नकार हों का दान प्रीतिर खलुनंदनस्य जिसके नाम में ही तीन तीन नकार हैं उसको दान में प्रीति कभी होने वाली नहीं है आप कभी नहीं दोगे आपका नाम ही बता रहा है कि आपके नाम में तीन तीन नकार हैं तो गोपियां कहती हैं मैं भी समझ गई आपके भी नकाम आपके भी नाम में तीन तीन नकार हैं। एक दया का दकार बीच में चढ़ा तो है तो सही बीच में किंतु दया के दकार पर भी एक नकार ऊपर से चढ़ गया है आप अगर दया करना भी चाहो तो ये तीन तीन नकार कहते हैं नहीं करना नहीं करना नहीं करना इसलिए आपको दया माया आपके चित्त में नहीं है न खलु गोपिका नंदन भगवान हमारे महाराषि एक और भी रसीला अर्थ करते हैं आप गोपिका नंदन नहीं हो गोपिका आनंद आप दुनिया को तो भले आनंद देने वाले हो किंतु तो अपने को हमको आनंद देने वाले नहीं हो महाराज हमने देखा है कई लोगों का दुनिया के साथ बड़ा मधुर व्यवहार होता है अगर कोई उनकी पत्नी कभी उनकी शिकायत करे तो दुनिया के लोग कहेंगे पत्नी गलत है किंतु पत्नी के साथ इतने कठोर होते हैं कि आप कल्पना भी नहीं कर सकते सब जगह तो दया है उनकी सब जगह तो करुणा से प्रेम से स्नेह से बात करेंगे हमारा एक सेठ है उड़ीसा का है महाराज आपको क्या कहें पूरे समाज के लिए भगवान है हमारा चेला है समाज के लोग इतनी प्रशंसा करते हैं उसकी इतनी प्रशंसा करते हैं कि साक्षात भगवान है ये और उसकी बिचारी जितनी बहुए हैं हमसे रोती हैं कहती इतना कठोर आदमी आज तक हमने नहीं देखा है तो अब समाज वालों की बात सुनो तो ऐसा लगता है कि ये बहुत देवता पुरुष है किंतु मारे घर वालों की बात सुनो तो लगता है बड़ा कठोर पुरुष है तो कई लोग अपने स्वजनों के प्रति कठोर होते हैं समाज के प्रति प्रिय होते हैं अपने प्यारे लोगों के लिए कठोर होते हैं तो गोपियां कह रही हैं कि मैं जान गई आप दुनिया को तो आनंद देने वाले हो दुनिया को रस वर्षण करने वाले हो किंतु गोपिकाओं को सुख देने वाले नहीं हो न खल गोपिकानंदनों भवान आप भवान हो भवान माने देखो याद रखना भाई ये प्रेम में आप शब्द उतना रसीला नहीं होता है आपका प्रीतम यदि आपको आप आप कह के पुकारे तो समझ जाना खतरा है प्रीतम तो जब कह के हमारे महारि कई बार सुनाते थे एक मारवाड़ी ने अपने पत्नी को थे कह के पुकारा थे माने आप उसकी पत्नी ने कहा ये थे अपने बाप को कहना हम तुम्हारी थे नहीं है अभिप्राय क्या है इसमें जब तू करके बात होती है तो अपना प्रेमी अपने स्तर पर बोलता है ये बात मत समझ लेना कोई बाप यदि अपने बेटे को आप कह के पुकारने लगे तो बेटे को ये नहीं समझना चाहिए कि हमारा बाप मुझे बहुत सम्मान दे रहा है वो बाप से दूर जा रहा है क्योंकि जितना तू कह के बोलने में पिता को आनंद आता है क्या उतना आप कह के बोलने में बेटे को अच्छा लगेगा मुझे तो स्मरण हमारे गुरुजन जब हमें तू कह के पुकारते थे मुझे बहुत आनंद आता था हमारे गुरुजी तो कई बार बाद में हमारा पूरा नाम लेते थे पहले नाम नहीं लेते थे पहले आधा नाम लेते थे बाद में पूरा नाम लेते थे तो मैंने एक दिन प्रणाम करके कहा हमने कहा महाराज जी इतना आप बोलते हो कई बार आप करके मुझे डर लगता है तो उन्होंने कहा क्यों डर लगता है हमने कहा आप जब आधा नाम लेते हो हमारा तब मुझे सुख मिलता है लगता है कि आप अपना मानते हो और उन्होंने हंस करके कहा कि अब तुम कथाकार हो गए हो बड़े बड़े सेठ तुम्हें सम्मान करते हैं और कहीं हम सम्मान न करें तो कहीं हमको छोड़ न चले जाओ हमने कहा हमारे लिए ठीक नहीं है आप आधा नाम हमारा लेंगे तो हमको प्रसन्नता होगी तो ये गोपियां जो भवान कह रही हैं ये बहुत सम्मान से नहीं कह रही हैं अगर बहुत प्रेम से तो तुम्हारा ते कह के बोलती तू कह के बोलती तो आप शब्द का प्रयोग कर रही है आप गोपी का नंदन नहीं हुई आप दूर ले जाता है तू पास लाता है आप दूर ले जाए था भगवान का अर्थ एक और भी हमारे विश्वनाथ चक्रवर्ती जी महाभाग ने किया है जो बहुत रशीला है हमें बहुत प्यारा लगा भामा होता है नक्षत्र तदवान जो नक्षत्रों वाला है उसका नाम है भवान तो नक्षत्रों वाला कौन है सत्ताईस नक्षत्र होते हैं और इन सत्ताइस नक्षत्रों पर चंद्रमा विचरण करता है तो जो चंद्रमा विचरण करता है सारे नक्षत्रों पर चंद्रमा विचरण करता है तो बोले आप चंद्रवर्ण सी हो इसलिए आप चंद्रमा के समान हो भगवान माने चंद्रमा और एक बात बड़ी रसीली उन्होंने इसमें चिंतन किया मुझे बहुत प्यारा अर्थ लगा ये उन्होंने कहा जो नक्षत्र होते हैं चंद्रमा प्रत्येक नक्षत्रों पर गमन करता है अर्थात प्रत्येक चंद्रमा नक्षत्रों से मिलता है किंतु किसी नक्षत्र को सौतिया डार नहीं होता है किसी नक्षत्र को सौतिया डार नहीं होता कि चंद्रमा उसके पास क्यों गया तो यदि आप चंद्रमा हैं तो हम गोपी हैं और हम गोपी हैं तो हमको एक दूसरे के सुख को देखकर पीड़ा नहीं होगी हमको दूसरे को सुखी देख करके हमको होगा आनंद होगा इसलिए भवान आपके चरणों में हमारी एक प्रार्थना है आप हम गोपांगनाओं की उपेक्षा मत करो आप सर्वव्यापक हो निरंजन हो और आप ब्रह्मा की प्रार्थना से विश्व विश्वगुप्तय माने विश्व की रक्षा के लिए आप विश्व की रक्षा के लिए प्रगट हुए हो तो नटकट शिरोमणि एक बात पूछूं, मन उनके अंतकरण में बैठे हुए गोविंद ने कहा गोपाल ने हमारे कन्हैया ने पूछो क्या बात है बोले यदि आप विश्व की रक्षा के लिए प्रगट हुए हो तो क्या हम विश्व से बाहर हैं आप यदि विश्व की रक्षा के लिए प्रगट हुए हो तो गोपाल हम विश्व से बाहर नहीं हैं और हम भी मर रही हैं ये बिराग्नि हमको जलाकर नष्ट कर देना चाहती है इसलिए आप हमारी रक्षा करो आप चंद्रमाओं के समान यदि हो तो नक्षत्रों की रक्षा चंद्रमा करता है आप हमारी रक्षा करो और यदि गोपिका के आप लाल हो तो कप कृपा करके ये ध्यान दीजिए यशोदा मैया इस ब्रज की महारानी है और महारानी का जो लाल होता है वो राजकुमार होता है तो राजकुमार का भी परम कर्तव्य होता है कि प्रजा की रक्षा करे तो हमारी रक्षा करो और विधाता की ब्रह्मा की प्रार्थना से यदि विश्व की रक्षा के लिए आप प्रकट हुए हो तो भी हमारी रक्षा करो हम तुम्हारी रक्षणी है आप हमारी रक्षा कीजिए आपके चरणों में हमारी प्रार्थना है विरचिता भयम् वृष्ण दुर्यते चरण मीयुषाम संस्तेर भया बड़ा रसीला श्लोक है संस्कृति से जो भयभीत होकर अखड़ा संसार के भय से भयभीत होकर जो आपके चरणों में आते हैं हे विष्णु धुर्य आप उनकी रक्षा करते हो तो कृपा करो ना हमारे ऊपर कर सरोरुह कांत कामदम देहि शिवसी देकर हमारे शरीर में विराग्नि लगी हुई है आप ये हस्त कमल हमारे मस्तिष्क में रख करके सिर में रख करके आप मेरे ऊपर कृपा कीजिए हमारे एक महात्मा कहते हैं जो कहा कि स्वर में रख करके कृपा कीजिए तो हमारे ठाकुर जी ने कहा राम राम राम राम क्या कहती हो तुम तो? हम तो बाल ब्रह्मचारी हैं स्त्रियों को कैसे छुएंगे हम स्त्रियों का स्पर्श नहीं करते तो गोपांगनाओं ने कहा श्रीमान जी आपने लक्ष्मी का हाथ पकड़ लिया तब कहा ब्रह्मचारी रहे आपने तो लक्ष्मी जी का पानी ग्रहण किया है ये अर्थबार श्री वल्लभा ने किया है आपने उनका हाथ पकड़ा है तो आप हमारे मस्तिष्क में हमारे सिर में अपना हाथ रख करके हमको अभय बना दीजिए मानो जो आपके शरण में आता है उसको आप निर्भय बना देते हो और अपने शरण में आए हुए का कभी परित्याग नहीं करते हो आज हम भी आपकी शरण आ गई हैं हमारे श्री राघविंद सरकार ने तो एक बात बड़ी अनोखी कही जब विभीषण श्री राघव के पास में गए तो जामवंत जी ने कहा कि महाराज ये दुश्मन का भाई है पता नहीं क्यों आया है इसका परित्याग करना चाहिए इसको समीप नहीं रखना चाहिए भेद लेना कहीं ना भेद लेने के लिए कहीं ना आया हो हमारे श्री राघव ने ऐसी बात कही जिसको सुनकर हनुमंत लाल जी बड़े प्रसन्न हुए भगवान कहते हैं शरणागत कहू जे तज निज अनहित अनुमान ते नर पावर पाप मैं तीन ही भगवान का यह डिमडिम घोष है कि जो हमारी शरण में आ जाता है इतना प्यारा एक श्लोक है विष्णु पुराण का विष्णु पुराण कार्य ने तो कहा कि सकृत देव प्रपन्नाय तवास्मीति च याचते एक बार कोई आकर भगवान के चरणों में कह देता है एक बार उनकी शरण में आकर के मैं तुम्हारा हूं तो अभयम सर्वभूतेभ्य हो ददा मे तम व्रतम भगवान उसको सर्वभूतों से अभय कर देते और सब भूतों से अभय नहीं करते अपने से भी अभय कर देते तो गोपियों ने कहा हम आपकी शरण आ गई हैं आप कैसी चरणों में समर्पित हो गई हैं अपना हस्त कमल हमारे मस्तिष्क में रखकर हमको निर्भय बना दीजिए भगवान इनकी भावभरी भगमा को सुन करके आनंदित हो रहे हैं और ये कैसे कैसे भावपुष्प गोविंद के चरणों में समर्पित कर रही हैं इसकी चर्चा नारायण हम क्रमश करेंगे अभी हम सब लोग एक भजन का आनंद लें फिर अवेली में चलकर दर्शन का आनंद लेकर के पधारें पहले हम सब बहुत भावपूर्ण हृदय से एक भजन का रस लें संकीर्तन का रस ले उसके बाद ही यहाँ से प्रस्थान करें अंत में अपने आराध्य के पावन चरणों में हमारी यही प्रार्थना है हमारी मति हमारी रति हमारी गति एकमात्र हमारे आराध्य के पावन चरणों में बनी रहे इसी प्रार्थना के साथ ये उनकी वाणी उन्हीं के पावन पवित्र चरणारविंदों में समर्पित बोलो भक्तवत्सल भगवान की बलि जाओ तेरे इन नयनन की बलिहार छठा पर होता रहू कभी भूलू ना याद तुम्हारी प्रभु चाहे जागृत स्वप्न में सोता रहूं हरे कृष्ण ही कृष्ण पुकारा करूं मुख आंसुओं से नित धोता रहूं ब्रजराज तुम्हारे बियो में मैं वश्यों ही निरंतर रोता रहूं वस ही निरंतर रोता रू क्यू मत जान तो बिछड़े मोहिचे जैसे जल बिन माछड़ी तुम्हें तड़फो दिन रे जा रे वे दी तूने कहीं का मै ना छोड़ा बेदर दे तूने कहीं का हमें ना छोड़ा जा रे बेदर तूने कहीं का हमें ना छोड़ा काहे हसाया हमें हैं काहे है हसाया छोड़ा जा जारे बेदर्दी तूने कहीं का हमें ना छोड़ा जा जारे बेदर्दी तूने कहीं का हमें ना छोड़ा बेदर्दी मुरसाँ बुरा बेदर्दी मुरसाँ बुरा बेदर्दी मुरसाँ बुरा बे दर दी मु बेदर्दी दी मोरसा बुरा बेदर्दी मोरसा बुरा बेदर दी बुरा बेदर दी बुरा चित को चुराया मुरली बजाके चित को या नों से प्रेम का तीर चलाया अखियों में तू बेदर्दी तूने कहीं का हमें ना छोड़ा जारे बेदर्दी तूने कहीं का हमें ना छोड़ा बेदर्दी दी मोरा साँ बुरा बेदर्दी मोरसाँ बुरा बेदरती मोरासा बुरा बेदरती मोरसाँ बुरा तो शंग प्रीत संग प्रीत लगाई जग तज तो संग प्रीत लगाई जग तज तो संग प्रीत लगाई निष्ठुर तू हर जाई निष्ठुर निकला तू हर जाई निष्ठुर निकला तू हर जाई श्यामा के प्राण प्यारे हैं श्यामा के प्राण प्यारे दिखा दो थोड़ा जरे बेदर्दी तूने कहीं का हमें ना छोड़ा जरे बेदर्दी तूने कहीं का हमें ना छोड़ा काहे हसाया हमें है। का हे काहे हसाया छोड़ा जा रहे बेदर तूने कहीं का हमें ना छोड़ा जा रे भी तूने कहीं का हमें ना छोड़ा शाह मोरसाँ बुरा बेतरती मोरसा बुरा बेदरती मोरसाँ बुरा बेदरती मोरसा मारी आ खोविषे गिरधारी रे धारी मारी आ खोविषे गिरधारी मारी मरु तन मन हो, हो, हो मारो तन मन गयू जे नहीं भरी रे वरी भरा श्याम बर ही माराधकमा विराजता श्रीनाथ जी यमुना जी नित करता श्री जी ने काड़ा रे वाला नित करता श्री जी ने काड़ा रे वाला मैं तो वल्लभ प्रभु जी ने की धा है दर्शन मरो मोहलियो बंती मारा भटवा विराजता श्री नाथ जी यमुना जी वर ने शेवा करो हूँ तो आठे समा क्षमा झांकी रे करू हूँ तो आठे समा के झांकी रे करो मैं तो चितड़ू मैं तो चितड़ू श्रीनाथ जी ने चरण धरू सफल करू इमारा घटमा विराजता श्रीनाथ जी यमुना जी महाप्रभु जी इमारा घटमा विराजता श्रीनाथ जी यमुना जी महाप्रभु जी ंग रे सा तो भक्ति मारग संग में तो पुष्टि मारग कड़ो संग रे सा मन थोड़ की रंग रे लग मे थोड़ कीतन रंग लग में तो लाला लाली सीनाथ जी यमुना जी कदी न कदीना मणिव जीवन मलावो फरी कदीना मणे बर वे मानव देह कदी नण बर वे मानव देह कदी नणे धिरोलख रे लखरे चौरा सीरों भाररे मन मोहन मणि हिमरा घटमा विराजता जता जो श्री जी बाबा शरण मार करी ले जो श्री जी बाबा शरणों मयार करी मन तेड़ हो मन तेड़ यम कीरा कदी नवे मारो नाद तेड़ वे घे मरा घटमा मेराजता श्री नाथ जी यमुना जी महाप्रभु जी हिमारा घट माँ मेराजता श्री नाथ जी यमुना जी महाप्रभु जी मारो मनोण गोकुल बनडावन मारो मनणो है गोकुल बनडावन भारतना गणिया मतुलसीवन मारा प्राण जीवन हिमारा खंड माँ मेरा जता श्रीनाथ जी यमुना जी महाप्रभु जी श्रीनाथ जी बोलो श्री यमुना जी बोलो श्रीनाथ जी बोलो श्री यमुना जी बोलो श्रीनाथ जी बोलो श्री यमुना जी बोलो